पातंजल योग सूत्र साधन पाद समाधि भावनाथ क्लेश तनु तनुकरणार्थ दूसरा समाधि की सिद्धि के लिए और क्लेशजनक विघ्नों को छीण करने के लिए इस क्रिया योग की आवश्यकता है हम में से अनेकों ने मन को लाड़ प्यार के लड़के के समान कर डाला है वह जो कुछ चाहता है उसे वही दे दिया करते हैं इसलिए क्रियायोग का सतत अभ्यास आवश्यक है जिससे मन को संयत करके अपने वश में लाया जा सके इस संयम के अभाव में ही योग के सारे विघ्न उपस्थित होते हैं और उनसे फिर क्लेश की उत्पत्ति होती है उन्हें दूर करने का उपाय है क्रियायोग द्वारा मन को वशीभूत कर लेना उसे अपना कार्य न करने देना अविद्या अस्मिता राग द्वेशाभ निवेशा क्लेशा तीसरा अविद्या अस्मिता अहंकार राग द्वेष और अभिनिवेश जीवन के प्रति ममता ये पांचों क्लेश हैं ये ही पंच क्लेश हैं ये पांच बंधनों के समान हमें इस संसार में बांध रखते हैं इनमें से अविद्या ही कारण है और शेष चार क्लेश इसके कार्य हैं यह अविद्या ही हमारे दुख का एकमात्र कारण है भला और किसकी शक्ति है जो हमें इस प्रकार दुख में रख सके आत्मा तो नित्य आनंद स्वरूप है उसे अज्ञान भ्रम माया के सिवा और कौन दुखी कर सकता है आत्मा के ये समस्त दुख केवल भ्रम मात्र है अविद्या क्षेत्रमुत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम चौथा अविद्या ही उनसे चार का उत्पादक क्षेत्र स्वरूप है वे कभी लीन भाव से कभी सूक्ष्म भाव से कभी अन्य वृत्ति के द्वारा विच्छिन्न अर्थात अभिभूत होकर और कभी प्रकाशित होकर रहते हैं अविद्या ही अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश का कारण है ये संस्कार समूह विभिन्न मनुष्यों के मन में विभिन्न अवस्थाओं में रहते हैं कभी कभी वे प्रसुप्त रूप से रहते हैं तुम लोग अनेक समय शिशु के समान भोला यह वाक्य सुनते हो परंतु संभव है इस शिशु के भीतर ही देवता या असुर का भाव विद्यमान हो जो धीरे धीरे समय पाकर प्रकाशित होगा योगी में पूर्व कर्मों के फल स्वरूप ये संस्कार सूक्ष्म भाव से रहते हैं इसका तात्पर्य यह है कि वे अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं और योगी उन्हें दबाकर रख सकते हैं उनमें उन संस्कारों को प्रकाशित न होने देने की शक्ति रहती है कभी कभी कुछ प्रबल संस्कार अन्य कुछ संस्कारों को कुछ समय तक के लिए दबाकर रखते हैं किंतु जो ही वह दबा रखने वाला कारण चला जाता है त्यों ही वे पहले के संस्कार फिर से उठ जाते हैं इस अवस्था को विच्छि कहते हैं अंतिम अवस्था का नाम है उदार वह इस अवस्था में संस्कार समूह अनुकूल परिस्थितियों का सहारा पाकर बड़े प्रबल भाव से शुभ या अशुभ रूप से कार्य करते रहते हैं अनित अ दुखा दुख